मल ज्योदायक फल चाषिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान दुआ संख्या 116 के बाद निज भ्रम नही समुझहीं अज्ञानी प्रभु परमोह धरहि जड़ प्राणी जथागन घन पटल निहारी झम प्यू भानु कह कुचारी तब जु लोचन अंगुल लाए सगट जुगुल ससितई के भाई कुमार राम विषयिकय समोहा, समोहा। नब तम धूम धूरी जिम सोहा षयकण सु जीव, जीव समेता सकल एक, एक, सचेता।, सकल एक, एक सचेता सब परम प्रकाशक जोई गामयना दिय सोई जगत् प्रकाश करा मयाधीश्ञानगुण जासु सत्यता ते जड़ मया सत्य सत्यव मोह साया रजत सीप महु भाष मे जध भानु कर बारे जद पिमृषाति काल सुई भ्रम अब स्मरण करें कैलाश पर्वत वगवान शंकर जी पार्वती जी शंकर जी जो है उनको भगवान की कथा सुनाने के पहले भगवान राम क्या है वो समझाने की कोशिश करते हैं दो बातें हैं एक तो ये कि अज्ञानी लोगों का दृष्टिकोण क्या है और अज्ञान कैसे आ गया एक बात ये और दूसरी फिर वो ज्ञान की स्थिति में व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप जो समझ में आता है वो कैसा समझ में आता है अज्ञान में परमात्मा के अस्तित्व को भी समझ में नहीं आता और परमात्मा जैसा है वो भी समझ में नहीं आता अज्ञान की स्थिति में लेकिन ज्ञान हो तब ये भी बात आवे कि नहीं परमात्मा जरूर है और है तो वो इस इस प्रकार का है उसके ये ये लक्षण है ऐसे करके उसको अपने आप में समझ में आ जाए कि ये परमात्मा है कल देख रहे थे बताया भगवान शंकर जी ने कि जिनकी के अज्ञान में है तमोग के कारण से जिनका की मनमलिन है उस मलिनता के कारण से वे अपने हृदय में विद्यमान परमात्मा को जान नहीं पाते ये बता दिया फिर बताया कि देखो कि परमात्मा है कैसा तो वो सगुण निर्गुण परमात्मा के दोनों रूप है वो हैं परमात्मा एक ही है वही सगुण रूप भी है वही निर्गुण रूप भी है अगर कोई परमात्मा के सगुण रूप की आराधना करता है तो भी ठीक करता है परमात्मा के निर्गुण रूप की आराधना करता है तो भी ठीक करता है एक दूसरे का विरोध की बात नहीं अगर कोई कहता कि नहीं नहीं निर्गुण नहीं सगुण ही है अथवा सगुण नहीं निर्गुण ही है तो इसके माने वो आधी बात कहता आधी सही आधी गलत ये भ्रम है उसके मन में इसलिए मुख्य बात जो तुलसीदास जी के सिद्धांत के अनुसार कहते हैं सतियों का संतों का ज्ञानियों का सब सहमत यही है कि परमात्मा के दोनों रूप है निर्गुण रूप सगुण रूप निराकार रूप साकार रूप दोनों रूप परमात्मा के और दोनों एक समान है एक ही परमात्मा के दोनों रूप है इसलिए कोई दो रूप नहीं है दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है एक ही तत्व जो परमात्मा है इन दोनों रूपों में है <coughs> फिर ये बताया परमात्मा के लक्षण क्या है तो निर्गुण ब्रह्म के लक्षण सत्स्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा है ये बता दें और वो सदा ज्ञान स्वरूप है प्रकाश स्वरूप सूर्य के समान सदा प्रकाशक स्वरूप स्वयं अपनी ही चेतना से अपने आप प्रकाशित होकर के अपना ही सत्ता से अपने आप विद्यमान है परमात्मा है लेकिन जीव की दशा यही बता दी कि जीव ऐसा नहीं है जीव के लक्षण भिन्न है जीव को कभी ज्ञान है कभी अज्ञान है कभी हर्ष है कभी विषाद है जीव ही अभिमान में भी रहता है जीव ही अहंकार में भी रहता है अहंकार का तात्पर्य क्या हो गया कल देख रहे थे अहंकार के माने मैं और तुमका जहाँ भेद है वो अहंकार है मैं और तुम मैं ठीक तुम गलत ये अहंकार है <Lah dinero stuff> मैं सब समझता हूँ तुम कुछ नहीं समझते ये अहंकार मैं तुमका भेद हो गया और फिर उसके साथ अहंकार हो गया उसको <lag> <39 familia> जो अहंकार है ये अज्ञान है ज्ञान नहीं है अहंकार अज्ञान जो अहंकार जो है वो अज्ञान की अवस्था में है तो शास्त्र मत को अगर देखें तो ये समझ में आ जाता है कि सत्य क्या है मिथ्या क्या है सही क्या, क्या है गलत क्या है ये समझ में आता ज्या है अन्यथा अपना अहंकार ही सही समझ में आता है ज्या अपने ज्ञान सही समझ में आता है और सब गलत ही गलत है किसी कोई व्यक्ति और कोई ठीक ही नहीं सिवाय एक हम ही सही समझते हैं और कोई दुनिया में सही समझता ही नहीं है सबकी बुद्धि भ्रष्ट है गलत है ऐसा समझना सब अहंकार की बात अहंकार से अलग हटे छुट्टी पाए तो परमात्मा भाव आ जाएगा परमात्मा भाव ने यह देखेगा कि मेरे ही सब रूप है जैसे सूर्य को जितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे समझ में सब मेरे ही रूप है अनान्य अपने शरीर में भी शरीर में प्राण मन बुद्धि में जो प्रतिबिंब चेतना है वो भी मेरी ही है और जितनी ये चेतना मेरी है उतनी ही चेतना दूसरे के शरीर में विद्यमान चेतना भी मेरी ही है तीसरे शरीर में विद्यमान जो चेतना है वो भी मेरी ही है सब में प्रतिबिंबित जितनी भी चेतना है मेरी मेरे बिना प्रतिबिंबित चेतना किसी को हो ही नहीं सकती इसलिए सर्वात्मभाव आ गया सब जीवों में आत्मभाव आ गया कि मेरा ही स्वरूप सब जीव है और वे अहंकार करके मुझसे अलग समझ रहे हैं अथवा एक दूसरे से अपने आप को अलग समझ रहे हैं ये उनका अज्ञान है तब इस समय ज्ञान की अवस्था में इस प्रकार का है लेकिन अपने आत्मभाव में परमात्मा भाव में आवे नहीं अपने शरीर में मन बुद्धि में अहम भाव रखे रहे और फिर वो समझे कि हम सत्य में है ज्ञान हमारा है ये है और हम ही ज्ञानी है तो ये ज्ञान नहीं है ये घोर ज्ञान है इसलिए तुलसीदास जी ने इसका नाम लिया महामोह महामोह हो ऐसा होता है जिसमें कि अज्ञान की अवस्था में भी व्यक्ति को दृढ़ता पूर्वक ज्ञान लगता है यही बस ज्ञान है किसी से कहो भाई ये तो अज्ञान है ये तो अहंकार है ये तो गलत बात ना ना ना, ना, ना ना ना ये कुछ नहीं हम जो समझ रहे हैं बिल्कुल यही ज्ञान तो जो महामोह होता है लाइलाज मर्ग है उसको उसके ऊपर कोई काम कोई उसके ऊपर कोई शिक्षा कोई शास्त्र कोई उपदेश काम नहीं करता महामोह इसीलिए कह दिया जिनकर महामोह मद पाना तिनकर कहा करिए नहीं कहाना महामोह का मद पान किए हुए हैं जैसे पान किए होता है तो सरबर बगता है वह और किसी की सुनता नहीं है ऐसे महामोह में जो व्यक्ति होगा वो किसी की बात को धरने नहीं देगा रुकने नहीं देगा अपनी आपने के रहेगा अपने ही बोले रहेगा तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका उसका उद्धार नहीं हो सकता वो पहले ये समझे अपने आप को कि हमारी गलती कहाँ हो सकती है अगर सब लोग एक नहीं दो नहीं चार लोग दस लोग सब लोग ही कहते हैं कि ये बात गलत है ठीक नहीं है ऐसा अहंकार उचित नहीं है शास्त्र भी इसका विरोध करते हैं तो धैर्यपूर्वक अगर समझने को तैयार होगो हो सकता है कहीं हमारे अंदर गलती हो तो इसके माना महामोह कम हो गया मोह भली रह जाए लेकिन यदि अपनी गलती समझ लेके इंट्रास्पेक्शन अगर कोई कर सकता है अपने अंतर में प्रवेश करके अपनी स्थिति को देख सकता है समझ सकता है कमी समझ सकता है तो ये भी बहुत बड़े ज्ञान की बात है क्योंकि अब रास्ता खुल गया अब वो व्यक्ति आगे चल करके सुधार कर सकता है उसका मोह भी दूर हो सकता है तो मोह तो दूर हो सकता है क्योंकि मोह दूर होने के लिए साधन है लेकिन महामोह जो है वो व्यक्ति को जो है वो ऐसे अंधकार में ढकेल देता है जहां से बाहर निकलना उसके लिए असंभव है ये स्थिति इस प्रकार बताई तो फिर बताई भगवान सिंह भगवान शंकर जी ने कहा कि, कि देखो ये इस प्रकार की महामोह है उनकी तो बात दूसरी लेकिन ज्ञान जो है वो परमात्मा का स्वरूप क्या है वो सब परमात्मा क्या है जीव क्या है ये सब वर्णन अलग अलग करके बता दिया इस प्रकार से परमात्मा के जो लक्षण है वो भी बता दिए ब्रह्म के सचिदानंद स्वरूप है उन्हीं ने भगवान राम ने अवतार लिया तो राम भी उसी प्रकार से सचिदानंद स्वरूप है अवतरित राम कोई ऐसा थोड़े की अवतार देने के बाद में सच्चितांद स्वरूप नहीं रह गए वो जीव हो गए ऐसे नहीं जीवों की स्थिति अलग, अलग है भगवान राम ने अवतार लिया वो स्थिति अलग है भगवान राम ने अवतार लिया परमात्मा ने राम रूप होकर के आये तो जैसे भगवान परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसे राम सच्चिदानंद स्वरूप है लेकिन जीव ने जो शरीर धारण किया तो वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं जीव ने जो अपने देहाभिमान लेकर के अपने कर्माभिमान लेकर के अहंकार को लेकर के शरीर धारण किया तो वह के कारण शरीर धारण करता है तो जीव ज्ञान के उसमें है वो और बरवस होकर के सही धारण करना पड़ता है परमात्मा को बरबस शरीर धारण नहीं करना पड़ता तो इस प्रकार से जीव में और परमात्मा में अंतर बता दिया परमात्मा की ऐसी ऐसी महिमा है अब कहते हैं कि देखो अब यही बात कि परमात्मा किसी व्यक्ति को कैसे समझ में आवेगी परमात्मा कैसे है अब जो अज्ञानी व्यक्ति अगर परमात्मा की लीलाओं को समझने की कोशिश करें यह परमात्मा के लक्षणों को समझने की कोशिश करें तो उनको समझ में नहीं आता है ये बात अब अच्छा कहते हैं शंकर कि अज्ञानी व्यक्ति को भगवान की महिमा समझ में आना मुश्किल पड़ती है संसार में भी देखा जाता है कि जैसे स्कूल कॉलेज हैं वहां छात्र जो हैं वो तो अभी पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा ज्ञान होता नहीं लेकिन जो अध्यापक उनके होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको ज्ञान होता है तो छात्रों को ये पता नहीं चलता कि अध्यापक कितना क्या जानता है लेकिन अध्यापक जानता है कि छात्र कितना जानता है कितना हमने पढ़ा दिया कितना जान गया क्या जानता है क्या नहीं जानता है वो समझ जाता है वो परीक्षा भी ले, ले लेता है छात्र की परीक्षा हो जाएगी लेकिन छात्र अध्यापक की परीक्षा ले तो उसके बस की बात नहीं नहीं ले सकता उसकी तो ये जो है जब नीचे स्तर पर कोई व्यक्ति होगा तो ऊंची स्थिति को नहीं जान सकता लेकिन जो ऊंची स्थिति को होगा वो नीचे की स्थिति को बात को समझ लेगा अध्यात्म विकास में भी इसी प्रकार के क्रम है जितने जितने क्रम तक जिसका कि विकास हो गया है वो उतनी ही ऊंची स्थिति पर हो करके नीचे के स्थित के लोगों की तो स्थिति समझ लेगा कि उनकी स्थिति इस प्रकार की है लेकिन अगर उससे भी आगे के आध्यात्मिक विकास किसी व्यक्ति का है तो उसकी स्थिति को समझना उसके लिए कठिन हो जाएगा वो नहीं समझ पाएगा कि इसकी स्थिति क्या है और क्यों इस प्रकार से बोल रहा है एक समस्या और भी आती है वो ये कि व्यवहारिक लोक के जीवन की रीति नीति अलग है और परमात्मा की अलग Osionfish. संसार की जो स्थिति है संसारी दृष्टि वो दूसरे प्रकार की परमार्थ की दृष्टि जो है वो दूसरे प्रकार की परमार्थ की दृष्टि में जो सत्य है वो व्यवहार की दृष्टि में वो सत्य नहीं है उसे सत्य पता नहीं चलता परमार्थ की दृष्टि में जो मिथ्या है वो व्यवहार की दृष्टि में संसारी व्यक्तियों के अज्ञान की दृष्टि में वो मिथ्या समझ में नहीं आता <स्था> इसलिए दोनों दृष्टिया माने व्यवहारिक दृष्टि या व्यवहारिक दृष्टि के तात्पर्य है कि अज्ञान में अहंकारी व्यक्ति की जीव की दृष्टि भिन्न है और परमात्म दृष्टि उससे भिन्न है दोनों मंत्र दोनों में एक ही प्रकार की दृष्टिया हो एक ही प्रकार का ज्ञान हो एक ही प्रकार की समझ हो तो फिर अंतर ही क्या ज्ञानी अज्ञानी में इसलिए ज्ञानी अज्ञानी की जो अंतर है उनकी दोनों की समझ भिन्न भिन्न प्रकार की है इसलिए कहते हैं निज भ्रम नहीं समझ अज्ञानी अज्ञानी लोग अपने अज्ञान को अपने भ्रम को जान नहीं पाते ये व्यक्ति की बुद्धि की विशेषता है बुद्धि ऐसी ही होती है कि जिस बुद्धि में अज्ञान है वो बुद्धि को अपना अज्ञान पता नहीं चलता व्यक्ति <coughs> अपनी बुद्धि से ही समझता रहता है कि हमें जो ज्ञान है बस यही ज्ञान है चाहे अज्ञान हो उसको भी वो ज्ञान ही समझे रहे बुद्धि का लक्षण एक है विशेष बुद्धि ऐसी ही होती है अपनी बुद्धि अपने आप को बिल्कुल सही लगती है हमेशा उसका ज्ञान सही लगता है जितना जानता है उतना ही ठीक लगता है और फिर अब ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति में तो दोष दिखाई देगा कि दूसरे की लोगों की बुद्धियां ठीक नहीं है अब हमारी बुद्धि जिस प्रकार की विचार करती जो निर्णय आया वो दूसरी की बुद्धि वैसा अगर विचार नहीं करती तो उसको लगेगा कि इसकी बुद्धि सही नहीं है कभी कभी तो ऐसा भी समझ में आता है कि ये इसको ये जैसा हम समझते हैं ऐसा इसको समझ में क्यों नहीं आता इसको भी ऐसे ही समझना चाहिए जैसे कि हमारी समझ में आता है लेकिन बुद्धियों के लक्षण अलग अलग है कोई सत्यगुणी रजोगुणी तमोगुणी उन बुद्धियों में भी अलग अलग सोचता है अलग अलग समझ में आता है तो बुद्धियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती ये भी नहीं समझ में आता लोगों को कि बुद्धियां भिन्न प्रकार की हैं सबकी बुद्धि एक से थोड़ी है अब हमारी समझ में आ गए ऐसे होना चाहिए तो इसके माने थोड़े कि सबको समझ में आ जाना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए दूसरे को नहीं समझ में आएगा वो कुछ और ही प्रकार से समझेंगे लेकिन हर हटधर्मी करने वाले मौ, महा महामूर्ता की स्थिति में उनको समझ में आया जो हमारी समझ में आ गया इनको सबको समझ में आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है और फिर ऐसे लोग अज्ञानी लोग परमात्मा के संबंध में विचार करें तो, तो फिर उनकी बलियारी फिर क्या कहना फिर तो बड़े विचित्र विचित्र निर्णय निकलेंगे फिर उनको तो ऐसा दिखाई देगा कि हम ज्ञानवान हैं परमात्मा हमसे भी ज्यादा अज्ञानी है ऐसे निर्णय कहते हैं प्रभु पर मोह धरें जड़ प्राणी ऐसे जड़ प्राणी इनको अज्ञानियों को जड़ प्राणी कहते हैं कि मन इनकी बुद्धि काम नहीं करती है ठीक ठीक समझते नहीं है ऐसे लोग जो है वो हो भगवान के व्यू परमात्मा के ऊपर भी मोह का आरोपण करते हैं कहते हैं, परमात्मा मोह में पड़ा हुआ है भगवान राम को जैसे कि सितारण हुआ उसके बाद रोने लगे कदि को मोह में पड़ गए परमात्मा भी मोह में पड़ जाता है लोग बाग ऐसे बोलते हैं व्यवहार में कभी कभी अरे कहा कि हम ही को माया मोह थोड़े घेरे है परमात्मा को भी तो घेरे हुए वो भी तो देखो जब अवतार लिया भगवान राम को तो रोता फिरता रहा कि नहीं फिरता रहा हु? उसको भी तो मोह हो जाता है जब भगवान को मोह हो जाता है तो हमको क्यों नहीं मोह तो उसमें कौन से भी चित्रवार तो मैंने भगवान के ऊपर भी मोह आरोपित कर दिया ये बात ठीक है कि जीव मोह में पड़ा हुआ है लेकिन अगर वो परमात्मा के ऊपर मोह आरोपित करने लगे ये तो महा है इससे ज्यादा मूर्ता क्या हो सकती है कहीं कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि परमात्मा मोह में पड़ता है परमात्मा स्वयं मोह में पड़ जाएगा तो जीवों के मोह को कैसे दूर करेगा वो तो परमात्मा ही जीवों के मोह को दूर करने वाला है उसका नाम ही लोगों के मोह को दूर कर देने में समर्थ है फिर भला परमात्मा अगर मोह में पड़ जाएगा तो वो क्या मोह किसी प्राणी के मोह को दूर करेगा और उसका नाम क्या दूसरे के मोह का हरण करेगा इसलिए परमात्मा तो मोह में पढ़ ही नहीं सकता ये बात यह है लेकिन अज्ञानी जीव जो है परमात्मा की मोह समझ समझना परमात्मा चाहे निर्गुण हो तब भी मोह में नहीं है और अवतार लिया तब भी मोह में नहीं है मोह में पड़े हुए कि मानवी लीला करे वो बात दूसरी कल उदाहरण लिए दिया था जैसे कोई नाटककार है कोई एक्टर है वो एक्टिंग करे तो एक्टिंग करने में कोई अपनी वास्तविक स्थिति को भूल थोड़ा जाता है अगर कोई धनी एक्टर है जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और वो अगर भिखारी की एक्टिंग करता तो ये थोड़े भूल जाएगा की हम तो वैसे धनी है हम कोई भिखारी है थोड़ा हम तो भिखारी की एक्टिंग कर रहे हैं ऐसी परमात्मा भी मोह लीला करे तो इसके माने ये नहीं कि वो मोह में पड़ गया वो तो मोह लीला उसकी है वो तो अपने आप में ज्ञान स्वरूप ही है वो सदा ही ज्ञान में उसमें मोह होता ही नहीं है ये परमात्मा अभी उदाहरण देकर समझाते हैं यथा गगन घन पटल निहारी झांपे उभानु कहाजारी जैसे आकाश में घनपटल देख करके आकाश में जैसे बादलों का पर्दा आ गया तो झांपे उभानु कि भान ढक गया सूर्य बादलों ने सूर्य को ढक लिया का बिचारी बिचारी बने जो नहीं समझने वाले हैं वही इस बात के बोलेंगे कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया अब देखो इसको आगे एक्सप्लेन तो नहीं करते अपने आप समझ लिए तो क्या ये बात गलत है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया बादल सूर्य को नहीं ढकते लगता तो सबको यही है कि देखो बादल आ गए शुरू ढक गया बादल आ गए शुरू ढक गया लेकिन कहते हैं ऐसा होता नहीं है लोगों को लगता है और जो लगता है उसी को सत्य मान लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पता लगे कि पृथ्वी से सौ गुना बड़ा सूर्य है और बादल जो पृथ्वी के ऊपर जो आया है जितना आकाश में दिखाई देता है वो पृथ्वी के एक बटे सौवे भाग में है पृथ्वी अगर सौ भाग है तो उसके एक भाग में बादल आया हुआ पृथ्वी से भी बादल छोटा है तो बादल से पृथ्वी बड़ी हुई पृथ्वी से बहुत बड़ा हुआ सूर्य तो छोटी चीज बड़ी चीज को कैसे ढक लेगी? हुँ? बादल सूर्य को कैसे ढकलेगा दख ढक ही नहीं सकता चाहे जितना बड़ा बादल हो जाए सूर्य को नहीं ढक सकता तो फिर ढका हुआ क्यों लगता है तो वो असल में बात यह कि सूर्य बादल ने हमको ढक लिया है हमारी आंखों को ढक लिया है इसलिए हमको सूर्य ढका लगता है इस बात को समझाने के लिए कहते हैं अगर बादल क्या अगर हम बादल के बजाय अगर हम एक उंगली भी आंखों के सामने ऐसे कर लें तो सूर्य ढक जाएगा तो क्या उंगली सूर्य ढक देती है उंगली हमारे आंख की दृष्टि को ढक सकती है सूर्य को नहीं ढक सकती कहते हैं चितब्र जो लोचन अंगुल लाए अगर आंखों के सामने उंगली लगा करके अगर हम देखे तो प्रगट जुगुल सस्ते ही के भाए तो उसको जो है एक चंद्रमा दो दो चंद्रमा दिखाई दे सूर्य भी कहो जिस आकाश में सूर्य दिखाई देता था आंखों के सामने उंगली लगा लो तो सूर्य ही नहीं दिखाई दे रहा अगर आंखों में उंगली ऐसा करके दबा लो जरा सी तो आकाश में एक चंद्रमा हो तो को दो चंद्रमा दिखाई देगा तो ये तो दृष्टि का भेद है न वहां एक के दो चंद्रमा हो जाते हैं और न बादलों से सूर्य ढकता है न उंगली से सूर्य ढकता है लेकिन अगर ये सब बातों को कोई विचार न तो ऐसे ही बोलेगा कि देखो बादलों से सूर्य ढक गया इसी तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि इसी प्रकार से मोह होता है जीव को उस मोह के आवरण में स्वयं जीव है बादल के स्थान में से लो मोह और उसके आप उसके समय जीव, जीव जो है हमारे स्थान में हो गया मान लो जीव तो मोह जीव को तो आवृत कर देता है उसे ढक लेता है। तो जीव तो मोह में आ जाता है मोह में पड़ जाता है लेकिन वो ये समझता है कि मोह के कारण से ईश्वर ढक गया ऐसे नहीं होगा ईश्वर मोह के कारण नहीं ढका ईश्वर अज्ञान में नहीं ढका ईश्वर अपने आप जहां जैसा करके है बिल्कुल स्पष्ट साफ चमाचम सूर्य की तरह से विद्यमान हमारे और सूर्य के बीच में बादल है तो हम सूर्य को नहीं देखते लेकिन सूर्य के उस तरफ दूसरी ओर बादल उसी प्रकार जैसे रोज चमकता है जैसे पूरा चमक रहा है कुत्ते प्रकाश उसमें कोई कमी नहीं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कोई कोई आ, उधर की तरफ जो सूर्य समय है तो वो कोई ठंडा थोड़ा हो गया प्रकाशहीन थोड़ा हो गया और जितना तापयुक्त तो जैसा प्रकाश युक्त होता है वैसे वैसा अपने आप में उसी प्रकार से बनाया ऐसी परमात्मा तो सदा ही सतस्वरूप है तो सत्स्वरूप है चेतना स्वरूप चेतना स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप है उसको मोह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता मोह का प्रभाव जीव के ऊपर पड़ रहा है तो अब देखो जैसे कि अगर हमारे बीच में से जो बादल है उसे सूर्य नहीं दिख रहा है <kuh> तो अगर बादल हट जाए तो तो हमारे और सूर्य के बीच में कोई व्यवधान नहीं रहा तो हमें साफ साफ जो है वो सूर्य दिखाई देने लगे जैसा सूर्य वैसे ही दिखने लगे ऐसे जीव में हमारे में और परमात्मा के बीच में मोह का व्यवधान है अगर मोह हट जाए तो क्या हो परमात्मा बिल्कुल जैसा है वैसा अनुभव में आ जाए तो जिन जिन प्राणियों के परमात्मा के बीच में मोह था वो हट गया उन उन प्राणियों को परमात्मा साफ दिखाई देने लगा परमात्मा के साथ साथ एक ही क्षेत्र में पहुंच गए आत्मा परमात्मा सब उनको दिखने लगा और जिन लोगों के जिन जीवों के बीच में ये मोह का बादल बना रहता है वही लोग परमात्मा को नहीं जान पाते देख नहीं पाते और कभी कभी तो अपने मोह के कारण से ये भी कह देंगे कि परमात्मा ही में परमात्मा है ही नहीं ये परमात्मा ज्ञानी है ये परमात्मा को समझते ही नहीं अथवा परमात्मा को देखते ही नहीं परमात्मा को जानते ही नहीं ऐसी कुछ बातें बोल, बोल सकते हैं अपने मोह के कारण से परमात्मा को परमिथ्या आरोप इस प्रकार के लगा सकते हैं यहाँ पर बोले के देखो की चितव्य लोचने अंगुल लाए प्रकट जुगुल सस्ती के भाए ऐसे भी होता है जैसे कि, कि चंद्रमा जो है एक चंद्रमा के तो बजाय दो दो चंद्रमा दिखाई दे आंखों उंगली लगा लो कभी कभी लोगों को परमात्मा दो दिखाई देते हैं एक परमात्मा नहीं दो परमात्मा है एक परमात्मा निर्गुण रूप है दूसरा परमात्मा शगुण रूप है ये दो क्यों है कहीं निर्गुण शगुण नहीं हो सकता सगुण निर्गुण नहीं हो सकता इसलिए दो परमात्मा है अब उसे क्यों दिख रहे हैं तो उसका कारण ये है जैसे आंखों में उंगली लगा लो तो दो दिखने लगे ऐसे करके उसको व्यक्ति को अपने आप ही अपनी बुद्धि में अपने मोह के कारण से वो परमात्मा दो समझ में आते हैं। है की परमात्मा उमाराम विषय सुहा कहते हैं कि पार्वती सुनो भगवान पर परमात्मा के संबंध में मोह कैसा है वो हम तुमको बताते है मोह उसी प्रकार से है जैसे नवतम धूर धूम जुम सोहा जैसे आकाश में नकाश आकाश आकाश में जैसे अंधेरा हो जाए ये धुआं छा जाए या धूल छा जाए फिर जैसे आकाश हो जाए ऐसी करके परमात्मा के संबंध में है मोह जब होता है व्यक्ति को तो ऐसी ही दिखाई देता जैसे आकाश में धूल छा जाए आंधी आवे धूल हो जाए तो लोग बात क्या समझेंगे आकाश को कि आकाश मैला हो गया धूल धूसरित हो गया लेकिन आकाश निर्लेप है उसमें धूल का कोई असर ही नहीं होता धूल आकाश में रहे लेकिन उस धूल से आकाश मेला नहीं होता कभी आकाश सदा स्वच्छ रहता है जिस समय आकाश में बड़ी धूल छाई हुई हो तो भी आकाश अपने आप में स्वच्छ ही रहता है क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है कि उसको धूल उसको चिपक तो ही नहीं सकती धूल वायु में हो सकती है धूल पानी में होकर पानी को मेला कर सकती है और वस्तुओं कर सकती है लेकिन आकाश निर्लीप है उसके ऊपर धूल का कोई असर नहीं पड़ता ऐसे ही धुआं है तो धुआं उठेगा तो कमरे के भीतर धुआं हो तो दीवार काली हो जाए काली हो जाए आसपास धुआं भर जाए तो सब जगह हवा में धुआं भर जाए तो मेला हो जाए वो लेकिन आकाश के ऊपर धुएं का भी कोई प्रभाव नहीं इतना यह थोड़ी कि इतनी लकड़ी जलाई गई इतने चुबेरों जलाये जाते हैं तो देखो आकाश नीला हो कि नहीं हो गया वो क्यों नीला हो गया कि जो लोगों ने आग जला जला करके धुएं से आकाश नीला कर रही तो ऐसे थोड़े नीला हो गया ये धुआं कोई आकाश में जाकर थोड़े लगता है ना उसको नीला करता है सब मोह की बातें अज्ञान की बातें कोई कोई ऐसे ही समझे रहते हैं तो आकाश क्यों नीला होगा कि धुएं के कारण नीला हो गया दुनिया में धुआं बहुत होता है इसी तरह से अंधकार है तीसरा है अंधेरा अंधेरा जब होगा तब आकाश में जैसे प्रकाश आकाश में दिखाई देता है तो नहीं दिखाई देगा अंधेरा अंधेरा आकाश में दिखाई देने लगेगा तो कहेंगे कि देखो धूल का असर चाहे न होता हो और चाहे धुएं का असर न होता हो लेकिन अंधेरे का असर तो आकाश पर हो ही जाता है फिर तो आकाश पर अंधेरे में आकाश तो फिर उसकी चमक चमक खत्म हो जाती है अंधकार हो जाता है आकाश में तो ऐसा भी नहीं अंधेरे का भी कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता तीनों में से किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता चाहे धूल हो चाहे धुआं हो और चाहे भव हो अंधेरा ये कोई भी प्रकार से होते ये इसी प्रकार से जो है ये है ये तीन प्रभाव दिखाए तो ये तीनों प्रभाव इसी प्रकार से जीव के ऊपर होते हैं जीव के ऊपर ये है तम और धूम और धूर इनके स्थान पर सत्य गुण रजोगुण तमोगुण ये जीव के ऊपर आवरण जरूर डालते हैं और जीव इनसे आवृत होता है लेकिन परमात्मा सत्य इन तीनों गुणों से भी आवृत नहीं होता मायाकृत तीन गुण हैं, ये तीनों गुण परमात्मा को आवृत नहीं करते उसके ऊपर परमात्मा को ढक नहीं पाते जीव ही उनसे ढक जाता है जीव ही उनसे आवृत होता है तो जीव को चाहिए कि अपने तीनों गुणों को इनको हटावे सत्रुजस्तमस को हटावे उसका मोह हटे उसका ज्ञान हटे तो उसे परमात्मा के दर्शन हो जाए परमात्मा की उसे प्राप्ति हो जाए तो तोमाराम विषय कैस मोहा नवतम धूम धुर जुम सोहा विषय कर्ण सुरजीव समेता आप देखो परमात्मा को पहचान बताते हैं परमात्मा तो सर्वत्र ही है लेकिन जिनके में सतगुणी व्यक्ति हैं है तमोग जिनमें नहीं है और तो सात प्रमाण जिनको मिल जाता है वो परमात्मा को अपने आप और या अपने अंदर में देख सकते है ये ये पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है अपने हृदय में परमात्मा को खोजने देखने के लिए ये कहते हैं कि विषय करण सुर जीव समेता विषय है कर्ण के मन इंद्रियां हैं इंद्रियों के देवता हैं और फिर जीव है ये सबके सब सकल एकते एक सचेता इनमें सब में चेतना अधिकाधिक चेतना दिखाई देती है कर्म साह और फिर कहते हैं इनकी सबकी चेतना कहाँ से आई कि सब कर परम प्रकाशक जो ही इन सबका प्रकाशित करने वाला जो है तत्व वो परमात्मा है राम अनादि अवधिपति सोई वही भगवान राम वो चेतना जो जिससे की कि इंद्रियां भी चेतन हो रही हैं, जिनसे कि मन भी चेतन हो रहा है बुद्धि भी चेतन हो रही है इनके अधिष्ठात्र देवता भी प्रकाशित होकर के चेतन वाषित हो रहे हैं तो वो जो चेतना है उस चेतना का नाम राम है तो हर कोई व्यक्ति अपने आप देख सकता है कि देखो ये विषय हैं, इंद्रिया है मन है बुद्धि है देवता है ये सब चेतन है तो इनको चेतना कहाँ से प्राप्त हुई ये तो वैसे तो अपने आप में जड़ है इंद्रियां अपने हाथ आप में जड़ हैं लेकिन इंद्रियों से भी ज्ञान हो रहा है आंखों से देख रहे हैं से सुन रहे हैं ये चेतना है तभी तो रहे तो ये चेतना ये क्या कहां की चेतना है क्या है कहते ये परमात्मा ही इसमें विद्यमान होकर के चेतना स्वरूप होकर के भाषित हो रहा है इसीलिए तो इसको जो है परमात्मा का एक नाम गोविंद है गोपाल है गोविंद जय जय गोपाल जय जय माने क्या है वो इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है इसलिए उसका नाम गोपाल है इसलिए इंद्रियों को प्रकाशित कह रहा है इसलिए वो गो गोविंद है इंद्रिया उसी परमात्मा की चेतना से प्रकाशित हैं, नहीं तो इंद्रिया अपने आप न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, इंद्रियों को चेतना कहाँ से मिली परमात्मा से मिली तो अब अपनी इंद्रियों में जो चेतना इसी को समझोगी परमात्मा ही है फिर इंद्रियों में अधिष्ठात्र देवता है जब ये पूछो कि आंखों से दिखाई देता है कानों से क्यों नहीं दिखाई देता नाक से क्यों नहीं दिखाई देता नाक भी तो एक इंद्री है उससे क्यों नहीं दिखाई देता तो कहते हैं भाई देखो सब इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं, वो देवता अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं तो देवताओं की जो चेतना है और अलग अलग इंद्रियों में अलग अलग कार्य कर रहे हैं ये चेतना भी परमात्मा की चेतना है देवता भी कोई अज्ञात वो नहीं है अरे कौन जानता देवता क्या बुजुर्ग देवता बात जो समझेंगे नहीं शास्त्र को वो भी देवता के संबंध में उनको ज्ञान नहीं होता तो भ्रम में बने रहते हैं अलग अलग इंद्रियों में जो अलग अलग कार्य हो रहा है उसका कारण इंद्रियों में बैठे हुए देवता हैं। इस प्रकार से देवता जो है वो हो व्यस्ट और समस्त दोनों रूपों में हैं तो हम व्यस्त रूप में उन देवताओं को हम अपने अंदर देख सकते हैं इंद्रियों में देख सकते हैं मन बुद्धि में देख सकते हैं यहां उन देवताओं की उपलब्धि होती है उनको पहचान सकते हैं फिर कहते हैं ये देवताओं के बाद में फिर जीव आता नंबर जीव को मैंने अहंकार अहंकार में भी चेतना है हर कोई व्यक्ति अपनी सत्ता का अनुभव करता है पूछे कि तुम हो कि हमें हो तो तुम चेतन होगी जड़ तो तुरंत बताएगा कि हम चेतन है तो वो अपने अहंकार को चेतन करके जानता है तो ये चेतना उसके अहंकार में जो चेतना है कहां से आई वो परमात्मा की चेतना है वही परमात्मा ही अहंकार को भी प्रकाशित करके चेतन बना रहा है तो परमात्मा अब जैसे परमात्मा एक ऐसा जैसे सूर्य का प्रकाश हो या दीपक का प्रकाश हो इस प्रकार से परमात्मा है अब दीपक का प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा उसका वही रूप धारण कर लेगा अगर घड़े के ऊपर पड़ेगा तो घड़े का रूप धारण कर लेगा कुर्सी के ऊपर पड़ेगा तो कुर्सी का रूप धारण कर लेगा दीवाल में पड़ेगा तो दीवाल का रूप धारण कर लेगा इसी प्रकार से वो परमात्मा इंद्रियों में पड़ता है तो इंद्रिय रूप धारण कर लेता है मन के ऊपर पड़ता है मन रूप धारण कर लेता है <grilled perfection> अगर वही जो है वो अहंकार में पड़ता तो अंकार रूप धारण कर लेता वहाँ प्रकाशित होकर वहाँ वो चेतना उसी रूप में लगने लगती है ऐसा लगता है की आंखों की चेतना अलग है कान की चेतना अलग है नासिका की चेतना अलग है मन की चेतना अलग है बुद्ध की चेतना अलग है ये अलग अलग रूप उसके चेतना के हो गए तो मालूम पड़ता है मानो चेतना अलग अलग लेकिन ये यही चेतना सब जगह छाई हुई है और इन सबको प्रकाशित कर रही है जो सब में मिलाकर के जो चेतना है वो चेतना परमात्मा की चेतना है कहते तो सब कर परम प्रकाशक इन सबका प्रकाशक प्रकाशित करने वाला और इन सब से परे है परे के माने इनसे प्रभावित भी नहीं होता <स्थिवण> प्रभावित नहीं होने के माने ये की अगर इंद्रिया नष्ट हो जाए तो वो चेतना नष्ट नहीं होती मन बुद्धि नष्ट हो जाए तो चेतना नष्ट नहीं होती शरीर नष्ट हो जाए तो उससे वो चेतना परमात्मा की चेतना नष्ट नहीं होती जैसे अगर घड़ा है तो दीपक उसे प्रकाशित करता है घड़ा फूट जाए तो दीपक थोड़े फूट जाएगा दीपक का प्रकाश थोड़े फूट जाएगा घड़े फूटेगा दीपक उसी प्रकार से प्रकाशित रहेगा ऐसे ही <सलिकर> जैसे ही जो चेतना परमात्मा की चेतना है वो सदा विद्यमान रहती है शरीर नष्ट हो जाए तो भी वो चेतना रहती है इंद्रिया नष्ट हो जाए तो भी वो चेतना रहती है मन बुद्धि नष्ट हो जाए तो भी वो चेतना या मन बुद्धि बदल जाए तो भी वही चेतना वैसी रहती चेतना नहीं बदलती इंद्रियां बदल जाए तो भी वो चेतना नहीं बदलती आंखों से कम दिखाई देने लगे तो भी परमात्मा की चेतना घटती नहीं आंखों से ज्यादा दिखाई देने लगे तो भी परमात्मा की चेतना बढ़ती नहीं वो परमात्मा एक समान चेतन होकर के विद्यमान है ये इंद्रियां मन बुद्धि इन्हीं में परिवर्तन होता रहता है बनते बिगड़ते रहते हैं घटते बढ़ते रहते हैं ये सब इस प्रकार से है तो ऐसे अगर विवेक करें इसे विवेक कहते हैं अन्वय व्यतिक विधि है ये वेदांत की विधि है जिसे अन्वय व्यतिक कहते हैं इस विद्य से विचार करें विवेक करें तो फिर हम देखेंगे अपने अंदर ही विश्लेषण करने पर परमात्म तत्व जैसा तुलसीदास जी ने बताया यहाँ पर भगवान शंकर जी ने जैसे समझाया उस प्रकार से अपने अंदर चेतना जो इन सबको प्रकाशित करने वाली है उसका व्यक्ति अनुभव कर सकता कभी तो चेतना है तो समझ में आ जाएगी नित्य विद्यमान रहने वाली चेतना है तो ये चेतना जैसी है इसके ऊपर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर मोह का प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर मोह का प्रभाव पड़ता है लेकिन अहंकार को या जीव को प्रकाशित करने वाली जो चेतना है वो परमात्मा है उसके ऊपर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता यदि अहंकार में रहेंगे तो मोह आ जाएगा यदि अहंकार को प्रकाशित करने वाली चेतना में पहुंच गए तो प्रभाव मोह नहीं हो सकता ऐसे करके देखे विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम वही भगवान राम हो गए और वो कैसे हैं अनादि अवधिपत सोई अनादि और अवधिपत के माने निर्गुण सगुण दोनों रूप परमात्मा वही है अनादि कह करके निर्गुण रूप बता दिया अवधिपत बता करके सगुण रूप बता दिया वही परमात्मा निर्गुण भी है वही जो राम जो कि सबकी इंद्रियों को मन बुद्धि को जीवों को सबको प्रकाशित करने वाला चेतन तत्व है वही निर्गुण ब्रह्म है पर परमात्मा है और वही सगुण सा का रूप धारण करके अवधिपति अयोध्या में आकर के अयोध्या के राजा बने वही भगवान राम दोनों एक ही परमात्मा तत्व जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू अब देखो परमात्मा और जगत में क्या संबंध हुआ कि एक प्रकाशक है और एक प्रकाश से है ये दो शब्द हैं इन दो शब्दों का थोड़ा सा अभ्यास करे व्यवहार में इन शब्दों का जल्दी जल्दी रोज रोज प्रयोग नहीं करते हैं शास्त्र में ऐसे शब्द आते हैं तो वहां थोड़ा उनका अभ्यास करना पड़ता है जैसे दीपक है और घट है घड़ा है और दीपक है तो दीपक तो प्रकाशक है स्वयं प्रकाशक स्वरूप है और प्रकाशक है पर प्रकाशक भी है और घट जो है वो प्रकाश है कि माना दूसरे के द्वारा प्रकाशित होता है स्वयं अपने आप से प्रकाशित नहीं है इसलिए उसे प्रकाश कहते हैं तो प्रकाश के माने जो स्वयं प्रकाशित न हो दूसरे से प्रकाशित हो प्रकाशक के माने जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो और दूसरे को प्रकाशित करे वो प्रकाशक है तो जैसे दीपक और घट ये तो भौतिक प्रकाश है अब इसके स्थान में चेतना का प्रकाश ले लो चेतना जो है वो भी दीपक के प्रकाश की, की तरह एक प्रकाश है चेतना का प्रकाश है तो चेतना का प्रकाश स्वयं अपने आप से प्रकाशित है और अन्य को भी प्रकाशित करता किसको प्रकाशित करता है कि जगत को जितना भी जगत है उस सबको वो प्रकाशित करता है तो जगत प्रकाश से है और चेतना के प्रकाश से ये प्रकाशित है अब जैसे जगत दिखाई देता है तो जगत जगत जो प्रकाशित हो रहा है किसके पल पर प्रकाशित हो रहा है चेतना के पल पर चेतना ही जगत को प्रकाशित कर रही है <clears throat> इतने व्यक्ति बैठे हुए इनको सबको प्रकाशित कौन करता है वो चेतना ही इनको प्रकाशित कर रही है हमारे प्राण को प्रकाशित कर रही चेतना मन बुद्धि को प्रकाशित कर रही है तो जो जो हम अनुभव करते है, ये हैं ये सब प्रकाश से है ये बाहि जगत पांच भौतिक सृष्टि जो है ये प्रकाश से है प्रकाशक नहीं है पांच भौतिक के शरीर जो है ये भी प्रकाश से है ये इंद्रियां जो है ये भी प्रकाश से है ये मन बुद्धि जो है ये प्रकाश से है ये देवता जो है ये प्रकाश से है ये बुद्धि भी प्रकाश से है ये तो सब प्रकाश से हो गए तो प्रकाश से तो बहुत है सारी सृष्टि है ब्रह्मांड ही सबका सब, सब प्रकाश से है अपने शरीर के अंदर भी आंतरिक जगत में भी सब सब में जो है प्रकाश से हैं, लेकिन इनका सबका प्रकाशक एक है वो है परमात्मा परमात्मा की चेतना से ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विवेक हो गया कि मैंने परमात्मा क्या है और जगत क्या है जगत परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता जैसे घट दीपक को प्रकाशित नहीं करता दीपक घट को प्रकाशित करता है ऐसे ही जगत जो है ये घट के समान है ये जगत घट ईश्वरूपी दीपक को प्रकाशित नहीं करता लेकिन परमात्मा के प्रकाश चेतना के प्रकाश में ये जगत प्रकाशित होता है जगत के अंतर्गत हमारे शरीर भी आते हैं जगत के अंतर्गत ही हमारे प्राण मन बुद्धि भी आते हैं इनको भी वही परमात्मा प्रकाशित करता है लेकिन हमारा प्राण परमात्मा को प्रकाशित नहीं करेगा हमारी इंद्रिया परमात्मा को प्रकाशित नहीं करेंगे प्रकाशित कर जनवा दें ऐसा नहीं करेंगे जैसे घट जो है वो दीपक को प्रकाशित कर दे ऐसे घट थोड़े कर देगा ऐसी करके हमारी इंद्रिया प्राण मन बुद्धि ये सब ईश्वर को प्रकाशित करें तो ये नहीं कर पाएंगे लेकिन ईश्वर इन सबको प्रकाशित करता रहता तो है जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान गुण धामू और ये बस इसी से ऐसे समझ मायाधीश इसी लिए ये सब जितनी भी सृष्टि है जो प्रकाश से है सब माया की रचना है और इसको प्रकाशित करने वाला परमात्मा है इसलिए परमात्मा इसका स्वामी हो गया मायाधीशी स्वामी उसका <clears throat> माया का काधीश्वर उसका स्वामी जो प्रकाशित करे वो स्वामी जो प्रकाश से है वो उसका अधीन हो गया <clears throat> इसलिए बाकी जगत जितना की प्रकाश से है वो सब तो परमात्मा के अधीन है जब परमात्मा उसको प्रकाशित करे तो प्रकाशित न परमात्मा करे तो प्रकाशित नहीं हो सकता ऐसा ही जगह तो कहते जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और मायाधीश और ज्ञान गुण वो ज्ञान और गुण का धाम वही है परमात्मा ज्ञान स्वरूप समस्त ज्ञान परमात्मा में गुण भी परमात्मा में अब यहाँ गुण दोनों प्रकाश से ले सकते हैं ये तीनों गुण जो है वो माया के हैं माया परमात्मा में स्थित है माया का धाम कौन है परमात्मा है परमात्मा में ही माया स्थित है माया में तीनों गुण स्थित है और ये तीन माया जो है परमात्मा में स्थित होकर के परमात्मा पर आश्रित है इसलिए परमात्मा इस माया का स्वामी है दूसरे प्रकार से कहें सकल गुण धाम तो भगवान राम सारे गुण जितने परमात्मा में परमात्मा सर्वशक्तिमान है ज्ञान निधान है उदार है क्षमाशील है प्रेम स्वरूप है आनंद स्वरूप है ये सबके सब, सब सामर्थ्य जो है वो उसमें परमात्मा में सब गुण परमात्मा में है इसलिए परमात्मा गुण निधान है इस प्रकार से गुण निधान है परमात्मा ज्ञान निधान है और गुण निधान है ज्ञान के साथ में जब गुण शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो ज्ञान जब व्यवहारिक जीवन में अवतरित होता है तो गुण रूप में आता है परमात्मा का ज्ञान तो व्यक्ति को अपने हृदय में परमात्मा का ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान से प्रभावित हो करके, जब व्यक्ति विचार करेगा व्यवहार करेगा बोलेगा चलेगा फिरेगा काम करेगा तो उसमें उसके गुण दिखाई देने लगेंगे दो नष्ट हो जाएंगे अगर गुण विद्यमान है इसके माने परमात्मा का भी ज्ञान नहीं या परमात्मा का ज्ञान अभी व्यवहार में उतरा नहीं आया नहीं ये समस्या होगी <सक्षट> इसलिए जो <जह> वो हो <सक्ष�> परमात्मा यदि किसी व्यक्ति में कोई गुण आए तो कहां से आए तो वो परमात्मा ही से समस्त गुणों का धाम परमात्मा है जिसके हृदय में परमात्मा विशेष रूप से आ गया परमात्मा तो सर्वत्र ही है लेकिन परमात्मा विशेष रूप से आ गया जिसका चित्त शुद्ध हो गया मन का मुकुर दर्पण साफ हो गया और परमात्मा ज्यादा आ गया तो उसके अंदर गुण भी ज्यादा आ जाएंगे परमात्मा जितना ज्यादा हृदय में प्रकट हो जाएगा उतने गुण ज्यादा प्रकट हो जाएंगे परमात्मा हृदय में जितना ज्यादा प्रकट हो जाएगा उतना आनंद प्रकट हो जाएगा सब गुणों का गुण आनंद है और सब गुणों का गुण प्रेम है आनंद प्रेम एक ही बात है जिसके हृदय में आनंद आ गया उसके हृदय में प्रेम आ गया जिसके हृदय में प्रेम आनंद आ गया तो उसमें सारे गुण आ गए उसमें फिर शील भी आ गया और दूसरे भी गुण आ गए जब न हृदय में आनंद है न हृदय में प्रेम है तो फिर और दूसरे गुण भी नहीं आएंगे उसके नहीं दिखाई देंगे प्रेम के माने कोई अपने ऊपर प्रेम थोड़े प्रेम के माने सारे जगत में जितने भी प्राणी है सबके ऊपर प्रेम भाव सबके प्रति कृपा भाव दया भाव ये सब गुण जब व्यक्ति के अंदर आने लगे तो फिर इसके माने परमात्मा ही उसके हृदय में आ गया भंडारूप <absorption> तो परमात्मा है ज्ञान धाम है और गुण निधान परमात्मा है मैंने गुण ही गुण परमात्मा में परमात्मा में कोई दुर्गुण है ही नहीं दोष परमात्मा में कहीं कोई है ही नहीं <relacionator> जब जीव भाव आया तब दोष आ गए तब उसका ज्ञान भी घट गया जीव में अज्ञान आ गया और ज्ञान आ गया तो दोष भी आ गए अगर किसी व्यक्ति में दोष है तो इसके माने अज्ञान भी है उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं वो अपने आप ही से सिद्ध है इसलिए जास सत्यता से माया जिस परमात्मा की सत्यता से जो जड़माया है वो भी भाष सत्य एवं मोह सहाया देखो माया मिथ्या वो सत्य नहीं है। लेकिन माया भी सत्य लगती है तो सत्य क्यों लगती है परमात्मा की सत्यता के कारण से माया भी सत्य लगती है अब इसके लिए उदाहरण क्या देते हैं जैसे कोई भ्रम हो तो उसका उदाहरण भ्रम का देते हैं जैसे रस्सी के स्थान पर सर्प समझ में आ गया तो सर्प तो भ्रम है और मिथ्या है लेकिन सर्प भी सत्य क्यों लगता है जिस समय भ्रम होता है सर्प सत्य लग रहा है तो क्यों लग रहा है तो उसको उसको कल्पित सर्प को भी सत्यता रस्सी सत्यता प्रदान करती है की सत्यता के कारण से कल्पित सर्प भी सत्य भाषित होता है ऐसे ही यद्यपि ये है कल्पित जगत नाम रूपात्मक जगत जिस क्या अस्तित्व तो नहीं है ये अस्तित्वहीन तो जगत विकारी जगत परिवर्तनशील आद वाला जगत ये मिथ्या होते हुए भी परमात्मा की सत्यता के कारण से सत्य के समान भाषित होता है जड़ माया माया के साथ में जड़ शब्द लगा दिया यहाँ जड़ के माने क्या है जड़ के माने ये भी कह सकते हैं माया चेतन नहीं होती माया जड़ होती इसलिए माया को जड़ करके संकेत कर दिया माया तो जड़ है लेकिन इसमें जो माया में भी जो चेतना लगती रहती है सही प्राण मध्य बुद्धि में चेतना लग रही है या कहीं भी चेतना लग रही है तो परमात्मा की चेतना के कारण माया में जड़ माया में भी चेतना आ रही है इसलिए चेतना लग रही है लेकिन जड़का का एक और भी होता है जैसे ऊपर कहा था प्रभु पर मोहधर जड़ प्राणी तो माँ जड़ के माने मान गया जड़ के माने अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति तो ऐसे करके माया जो है ये अज्ञान रूपा माया है ये अज्ञान स्वरूप माया भी इसमें ज्ञान जैसा लगता है और ये भी जो है वो हो सत्य मत भाषित होती है व्यक्ति को अपना अज्ञान ही ज्ञान भाषित होता है और वही सत्य समझ में आता है इस माया का प्रभाव है और इसमें सब में इस माया में जो भ्रम उत्पन्न होता है माया के कारण तो उत्पन्न होता है इस माया के भ्रम को सत्य बनाने बताने का कार्य परमात्मा करता रहता है परमात्मा एक ऐसा तत्व तो है जो इस माया में जगत को भी सत्य भाषित कराता रहता है तब ये कह सकते हैं कि अगर माया सत्य क्यों लगती है तो कहते परमात्मा के कारण लगती है और माया है कैसी अपने आप में तो कहें अपने आप में माया असत्य है मिथ्या है माया मिथ्या माया के मैंने एक बात बस ध्यान में रखने की बात है वो कि यह जो वेदांत सिद्धांत का शंकराचार्य के सिद्धांत का मायावाद सिद्धांत कहलाता है तुलसीदास तो जी भी उस मायावाद को स्वीकार करते हैं उस सिद्धांत को लेकिन इस मायावाद में और बौद्धों के शून्यवाद में अंतर है बौद्ध लोग भी उस शून्यता समझते है की अंतिम तत्व क्या है शून्य है शून्य मैंने अभाव रूप है कुछ नहीं है और फिर ये सब जगत कहाँ से आया कि ये सब जगत माया में है माने भाषित होता है कुछ नहीं तो देखो दोनों में अंतर है दो सिद्धांतों में अंतर है बौद्धों के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म के स्थान पर जैसे कि यहाँ पर ब्रह्म मानते हैं परमात्मा को मानते हैं उस स्थान पर उसे वे शून्य मानते हैं कुछ नहीं शून्य है, है। यहाँ परमात्मा के बल से माया कार्य करती है और माया का अधिस्थान <ethnicity> <conventions> ब्रह्म है परमात्मा है वहां पर जो है उनके यहाँ उनकी माया का अधिष्ठान क्या है शून्य शून्य से ही माया उत्पन्न होती है और शून्य में स्थित रहती है और वो माया अंत में शून्य में ही समा जाती है उनके अनुसार शून्य से उत्पन्न हुई माया भी कुछ नहीं है वो भी शून्य स्वरूप ही है शून्य ही अंतिम तत्व है उससे उत्पन्न हुई माया भी शून्य स्वरूपा है अब देखो इसीलिए उनके दोनों के दृष्टान्त जो है अलग अलग है दोनों के सिद्धांतों में <स्थारी> बौद्धों का जो मायावाद का सिद्धांत है उसका दिष्टान्त क्या है जैसे तिमिर रोग तिमिर जैसे किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो जाती हैं, तो उसकी आंखें खराब हो जाती है तो, हो जाती, तो उसको उड़ते हुए रुई रुई उड़ती दिखाई देती है तो जो रुई उड़ती उड़ती दिखाई देती है इस रुई का अधिष्ठान क्या है किसके ऊपर ये रुई आरोपित है अधिष्ठान कुछ भी नहीं बिना अधिष्ठान के रुई उड़ रही है दिखाई भी दे रही है लेकिन वेदांत सिद्धांत में रस्सी पर सर्प आरोपित है रस्सी पहले है तब उसके ऊपर सर्प की भांति है तो ये कहेंगे सर्प का अधिष्ठान क्या है क्योंकि रस्सी उसका अधिष्ठान है तब जिस Legends... जिस भ्रम का अधिष्ठान है कोई दूसरा है वो तो वेदांत सिद्धांत है और जिस भ्रम का कोई अधिष्ठान नहीं है शून्य है वो बौद्ध सिद्धांत है माया दोनों जगह प्रयोग करते हैं सब माया वहां पर भी है माया यहां पर भी है लेकिन माया के रूप अलग अलग हैं, माया की परिभाषाएं अलग अलग हैं, तो ये वेदांत दर्शन जो है वो बौद्धों के मायावाद को नहीं स्वीकार करता यदि वेदांत सिद्धांत को समझते-समझते बौद्धों के मायावाद पर पहुंच जाए इसके माने हम अपने वेदांत दर्शन से हट गए फिर हमें अपने शास्त्र समझ में नहीं आएंगे उनमें हमारा जो है वो जो बौद्धों के सिद्धांत को लेकर के अगर हम अपने शास्त्रों को समझने बैठेंगे तो शास्त्र समझ में नहीं आएंगे न उपनिषद समझ में आएंगे न पुराण समझ में आएंगे न रामायण समझ में आएंगे ये सब के सब तभी समझ में आएंगे जब शंकराचार्य जैसे अद्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार परमात्मा और फिर उसकी माया इस प्रकार से जब माया को देखेंगे तभी समझ में आएंगे उनके बौद्धों का दृष्टांत जो है आकाश कुसुम का है जैसे आकाश कुसुम आकाश कुसुम का अधिष्ठान क्या है कोई अधिष्ठान नहीं बिना अधिष्ठान इस प्रकार के जिनका कि जिन भ्रमों का कोई अधिष्ठान नहीं है बिना अधिष्ठान के भ्रम कल्पित होकर के अपने आप से भ्रम विद्यमान है ऐसे जो है वो हो ऐसी माया बौद्धों की माया है यहां वेदांत की माया जो है उसका अधिष्ठान है परमात्मा है परमात्मा अधिष्ठान स्वरूप है परमात्मा की शक्ति है माया परमात्मा अपनी माया शक्ति के द्वारा नाम रूपात्मक जगत का विस्तार करता है और ये जगत स्वप्न के समान बन जाता है और बिगड़ जाता है जैसे व्यक्ति का अपना स्वप्न हमारी मनबुद्धि अधिष्ठान है मनबुद्धि के आधार पर हमारी वासनाओं के आधार पर सपने की रचना होती है और स्वप्न रचना होती है स्वप्न बिगड़ भी जाता है इसी प्रकार से जो ये है ये जगत की सृष्टि जितनी भी है वो सपने के समान उत्पन्न होती है और विस्तार पाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है लेकिन इस जगत का अधिष्ठान परमात्मा है परमात्मा के अधिष्ठान से ये जगत सत्यवत भाषित होता है अब जब दोनों में तर्क वितर्क होता है कि बौद्धों की माया और वेदांत की माया इन दोनों माया में कौन माया ठीक है तब देखो अपने वेदांत की मायावादी जो लोग कहते हैं कि कोई भी भ्रम निराधिष्ठान नहीं हो सकता ऐसे बोलते हैं। भ्रम हो तो कोई उसका अधिष्ठान होना चाहिए तब उसमें भ्रम होना चाहिए बिना अधिष्ठान के भ्रम नहीं होगा बौद्ध कहते हैं कि भ्रम जो निराधिष्ठान ही होता है ब्रह्म को कोई अधिस्थान की आवश्यकता ही नहीं दोनों के अपने अपने उदाहरण दोनों अपने अपने सिद्ध करने के लिए अपने अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं <सोिणों> अब बौद्धों का जब निर्माण होता है तो क्या होता है कि निर्वाण तो हो गया लेकिन निर्वाण होने के बाद में क्या बचा कुछ नहीं बचा सुन्यत्व को प्राप्त हो गए निर्माण हो गया वेदांत तो में जब निर्माण होता है तो क्या होता है इसमें कि ब्रह्म निर्माण होता है गीता का पांचवा अध्याय देखो भगवान बार बार ब्रह्म निर्माण की बात कहते हैं ब्रह्म निर्माण अधिक अच्छी वो व्यक्ति ब्रह्म को जान करके ब्रह्म निर्माण को प्राप्त होता है ब्रह्म निर्माण के प्राप्त होने के माने जब जीव को निर्वाण मुक्ति प्राप्त हुई तो वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे भ्रांति है सर्व की भ्रांति है तो जब सर्व की भ्रांति मिटेगा तो क्या उपलब्ध होगा ऐसा नहीं कि सर्व की भ्रांति मिट गई कुछ नहीं बचा ऐसा नहीं होगा सर्व की भ्रांत मिटेगी तो रस्सी दिखने लगेगी कि रस्सी है इसी प्रकार से माया समाप्त हो जाएगी मोह समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा एक परमात्मा सब जगह बचेगा जो कि अधिष्ठान पहले से विद्यमान था वही परमात्मा प्राप्त होगा वही मिलेगा उसी को पहुंच जाएगा महा तक व्यक्त और यही उसकी मुक्ति है यही उसका निर्माण ये अंतर व्यक्त है इस इसलिए कहते हैं इसलिए कहते हैं जास सत्यता जन माया भाष सत्यव मोह साया सत्य केव भाषित होती सत्य है नहीं लेकिन सत्य के समान भाषित होती है क्यों भाषित होती अज्ञान के से। में पड़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है रजत भानु कर बार जदवाते हूँ काल सुमण सकार अब ये इस रस्सी और सर्प का दृष्टान पहले दे चुके हैं भगवान शंकर जी ने जब ध्यान किया और कथा करना शुरू किया तो पहले उन्होंने रस्सी और सर्प का का जो है उनको जो है ध्यान आया जिम भुजंग बिना रजु पहचाने ये तो एक दृष्टान्त हो गया जिम भुजंग बिना रजू पहचाने बिना रस्सी को पहचाने जैसे किसी को सर्प समझ न आ रहा हो तो वहां रस्सी अधिष्ठान है और सर्प उसके ऊपर अध्यारोपित भ्रांति है इसी प्रकार के वेदांत के और उदाहरण भी है जिनमें रजत सीप महुभा जैसे की है तो सीपी लेकिन सीप चांदी जैसी लग रही है तो चांदी का भ्रम हो गया और अधिष्ठान रूप में सीप है जब चांदी का भ्रम मिटेगा तो वहां सीप उपलब्ध हो जाएगी ऐसा नहीं कि चांदी का भ्रम मिटा तो वहां कुछ नहीं रह गया सीप रहेगी इसी प्रकार से जथा भानुकर बारे, इसी प्रकार से भानुकर बार मरग मरीचिका मरग मरीचिका में जल दिखाई देता है लेकिन जल का अधिष्ठान क्या है बालू है अब ऐसा नहीं कि जल का भ्रांति मिट जाए तो वहां बालू भी न मिले ऐसे नहीं होगा बालू फैली हुई है रेगिस्तान की और उसी के ऊपर जल का भ्रम हो रहा है तो ये जितनी भी भ्रांतिया हैं ये इन सब भ्रांतियों का अधिष्ठान आधार कुछ न कुछ है ऐसे ही करके हम सारा जगत का जो अधिष्ठान परमात्मा है जीव का अधिष्ठान परमात्मा है जितने भी नाम रूपात्मक विस्तार है सबका अधिष्ठान परमात्मा है और ये सब हटे बुद्धि से एक किनारे इसको करें तो फिर परमात्मा उपलब्ध हो जाए भ्रांति हटे मोह हटे तो परमात्मा प्राप्त हो जाए तो इसके माने यह कि यहां पर जो है परमात्मा की प्राप्त करने का तरीका क्या हुआ अपने आप ही समझ में आ जाए जब बात कोई कुछ बात थोड़ी समझ में आ जाए तो अपने आप बुद्धि का प्रचार आगे होता है बुद्धि कहती है इसके माने अगर हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा आनंद स्वरूप है उस परमानंद को हम भी प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए मोह से छुटकारा होने की ओर मोह से बचे मोह का निवारण करें हम ही चाहें मोह भी हमारा यथावत बना रहे मोह तो बहुत अच्छी चीज है और मोह नहीं होगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी जीवन कैसे चलेगा सबके साथ कैसे निर्वाह होगा ये सब है मोह पकड़े बैठे रहे तो फिर ठीक है भाई मोह अच्छा लगता हो तो परमात्मा को छोड़ो <clears throat> यदि परमात्मा को चाहते हो तो मुँह को छोड़ो दो में से एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा इसीलिए कहते हैं कि सब समस्त शास्त्र क्या उपदेश देते हैं कि परमात्मा से प्रेम करो परमात्मा से प्रेम करो परमात्मा में भक्ति करो इसका निगेटिव अर्थ क्या हुआ कि जहां कहीं और मोह है उसको छोड़ो परमात्मा में प्रेम करो के माने क्या है परमात्मा के प्रेम करने के माने ये थोड़ा हुआ कि अपने मोह को बनाए रखो और परमात्मा का प्रेम भी कर लो किसी से कहे कि ज्ञान प्राप्त करो परमात्मा का तो इसका थोड़ी अज्ञानी भी बने रहो परमात्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर लो ऐसे <स्थागा> थोड़े हो जाए इसलिए कहते हैं कि देखो ये सब जहाँ से अपने आप ही समझ आने लगता है कि मोह से मोह निरस्त हो मोह समाप्त किनारे हो तो फिर हमें आत्मा और परमात्मा इसका दर्शन हो परमात्मा की प्राप्ति हो तो ये दो उदाहरण बता दिए रजत सी पु भाष जी में भानु कर भार जब मृषा आती तीनों काल में मृषा है तीनों काल में मृषा माने इनकी उत्पत्ति होने के पहले भी मिथ्या थे जब है तब भी मिथ्याए और जब ये सब समाप्त हो जाएंगे तब भी मिथ्याए माना ये तीन काल हैं तो तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में तीनों अवस्थाओं में भ्रांतिमान वस्तु होती नहीं है ये जो कल्पित माने सर्प का भ्रम हो गया तो क्या कुछ काल के पहले वो सर्प वास्तव में था कभी नहीं था अगर जिस समय भ्रांति सर्प की हो रही तब उस समय क्या है उस समय भी नहीं लग रही जरूर की है सर्प लेकिन है उस समय भी नहीं और अगर सर्व की भ्रांति समाप्त हो गई तब तो सर्प है ही नहीं भविष्य में खत्म हो गया उसमें तो सर्प तो जो कल्पित सर्प है भ्रांति तो तीनों काल में नहीं होती इसी प्रकार से ये समस्त जितनी भी नाम रूपात्मक जगत का विस्तार है ये सब का सब भ्रम है उसी प्रकार से और तीनों काल में है नहीं तीनों काल में नहीं ये तो देखो उसमें वेदांत के ग्रंथों में जैसे मांडूक की कारिका है कारिका में गौरपादाचार्य इसी प्रकार से ये तीनों काल में ये नाम रूपात्मक जगत नहीं है ये भ्रांति जो है वो तीनों काल में नहीं होती है उसके लिए एक बड़ा उनका वाक्य है वो कहते हैं आधा चयन नास्ती तथा आदो जो वस्तु तो आज में नहीं थी और जो वस्तु तो अंत में भी नहीं रह जाती तो आप क्या समझते हो वर्तमान काल में कहीं से टपक पड़ी आ गई अपने आप से पैदा हो गई वो और सत्य बन गई अरे भाई जो पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी तो मध्य काल में कहा से आ गई मध्यकाल में कल्पना ही हो सकती उसकी भ्रांति हो सकती है मध्यकाल में भी नहीं हो सकती उसको होना अस्तित्व तो उसका मध्यकाल में भी नहीं होगा इसलिए जो जगत पहले नहीं था अब भाषित हो रहा है बाद में भी नहीं रहेगा तो इसमें मध्यकाल में जब भाषित हो रहा है तब भी नहीं है वो इस प्रकार से ऐसे जो ये है सिद्धांत के द्वारा इसे समझने की कोशिश धीरे धीरे समझना चाहिए उदाहरण बहुत से इसीलिए दिए जाते हैं कि भाई अज्ञान में तो माया में मोह में तो होते ही है लोग बात लेकिन उनका मोह उनकी माया छूटे कैसे? छूटे करे विचार करो और विचार करने के लिए क्या उपाय शास्त्र जो कहते हैं उसके ऊपर ध्यान दो शास्त्र जो उदाहरण दे रहे हैं उन उदाहरणों के ऊपर ध्यान दो जो युक्तियां दे रहे हैं लॉजिक दे रहे हैं उस लॉजिक के ऊपर ध्यान दो अगर कोई व्यक्ति ये सब न करे जो मोह के मिटने के माया के मिटने के साधन उनको ना करे कोई व्यक्ति माने हम तो अज्ञानी है इसलिए अज्ञानी होने के कारण हम तो जगत को सत्य ही मानेंगे जो ज्ञानी है वो जगत को मिथ्या मानते रहे तो मानते रहे उनसे हमारा क्या लेना देना और हम अज्ञानी हैं हम तो सदा अज्ञानी ही रहेंगे और हमारे लिए जगत सदा सत्य ही रहेगा तो भाई रहने दो बने रहो ज्ञानी जगत को सत्य बना रहो लेकिन अगर ये चाहते हो कि आपको परमात्मा तक पहुंचे मोह से निवृत्त हो तो विचार तो करना पड़ेगा अज्ञान की अवस्था विचार करना पड़ेगा तब ज्ञान में आएंगे अज्ञान को बिना विचार किए अज्ञान की अवस्था अपने निवृत्त होकर के ज्ञान थोड़े आ जाएंगे जो लोग ज्ञानी हो गए उनको ऐसा थोड़े हो गया कि एक दिन गोल्डस्मिथ की तरह सवेरे उठे तो देखा कि हाँ हा आनंद ज्ञानी ज्ञान फट पड़ा ऊपर से तो ऐसे थोड़े क्या ना आसपास से कोई कहीं टूट पड़ेगा करके कहते हैं गोल्डस्मिथ एक राइटर हुआ है पश्चिम में इंग्लिश का तो वो एक दिन पहले तक तो कोई दुनिया नहीं जानता कि बड़ा तो उसे की इतना बढ़िया कवि है इतना बढ़िया एक दिन सवेरे उठा तो उसने देखा अखबारों में सबसे बड़ा कवि गोल्ड बड़ा बड़ा उसमें हेडिंग में निकला और उसकी तमाम पुस्तकें प्रकाशित हो गई पब्लिशर ने पर पब उसका निकाल दिया उसके ऊपर विज्ञापन और सब लोगों ने पढ़ा हरे गोल्ड में गोलिस्ट में इतना बड़ा कवि इतना बड़ा कवि एक दिन तक जिसका कि कोई बिल्कुल जिसका कि कोई कोई जानता नहीं था दुनिया में दूसरे दिन से सब विश्व प्रसिद्ध हो गया कवि रात भर में दूसरे दिन देखा था प्रसिद्ध तो में तो हो सकता है कि एक दिन पहले तक अप्रसिद्ध हो और दूसरे दिन हो होकर प्रसिद्ध हो जाए एक दिन में लेकिन ज्ञान ऐसे थोड़ा होगा की अज्ञानी बना रहे एक दिन उठे तो ज्ञानी हो गया वो कैसे नहीं हो जाए उसे बराबर विचार करना पड़ेगा विचार करते करते करते करते करते, करते कालांतर में तब उसका ज्ञान धीरे धीरे निवृत्त होगा सोचते सोचते <स्थथ> चित्र का शोधन होगा चित्त की शुद्धि होगी ज्ञान प्राप्त के साधन अपनायेगा उसके अभ्यास करेगा विचार करेगा शास्त्रों का अवलोकन करेगा अपने आप भी उसको जैसा शास्त्र कहते हैं वो अपने अंदर खोजने की कोशिश करेगा अपने अंदर देखेगा कि हाँ भाई परमात्मा सबके हृदय में कहलाता है तो हमारे हृदय में क्यों नहीं है अगर है तो किन लक्षणों वाला है हमारे हृदय में कहा मिलेगा और वैसे अपने हृदय में ढूंढा और नहीं मिला तो फिर शास्त्र से पूछेंगे और लोगों से पूछेंगे भाई सबके हृदय में परमात्मा हमारे में तो क्यों नहीं हमको दिखाई देता तो मालूम होगा कि भाई तमो गुण है रजोगुण है चित्त अभी शुद्ध नहीं है तो चित्त शुद्ध करने के साधन करेगा तब तो धीरे धीरे करके चित्त शुद्ध भी होगा हृदय में परमात्मा की उपलब्धि भी होगी तो ऐसे तो सब हो जाएगा लेकिन किसी ने ये संकल्प कर रहा अरे जो ज्ञानी बने रहे हम तो ठीक है अपने अज्ञानी हमें अज्ञानी बने रहने दो ऐसे बोल देते हाँ बना रहने दो हमें ऐसी ठीक है तो बने रहो भाई अज्ञानी फिर कोई जबरदस्ती किसी के साथ छोड़ी है अज्ञानी अपने बने रहो और अज्ञान का ही आनंद प्राप्त करते रहो चाहे उसे आनंद समझो चाहे दुख समझो चाहे सुख समझो बने रहो में जद में इसी प्रकार इसी को टार जिस जिस तो कहते हैं कि कोई भ्रम टाल नहीं सकता ये, ये समझो कि किसी का भ्रम अपने आप कभी दूर हो जाएगा तो नहीं दूर हो जाए इस भ्रम को कोई टाल भी नहीं सकता देखो और भ्रम तो ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के कालांतर मिट गए जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया तो रात में तो लग रहा था सांप दिन में लगा रही है मिट गया अपने आप ही भ्रम मिट गया किसी व्यक्ति का तो दृष्टांत तो इस प्रकार के है जिनका कि भ्रम अपने आप ही मिट सकता है लेकिन ये भ्रम ऐसा है कि कभी भी अपने आप नहीं मिट सकता है और कोई व्यक्ति बिना शास्त्र को देखे अपने आप इस भ्रम को मिटाना भी चाहे तो अपनी युक्तियों से मिटता